उसके पहले कोई राजा थे ही नहीं या बिना राजा के लोग अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर अपने जीवन की व्यवस्था करते रहे चलते रहे लेकिन स्वामी जी की उपदेश मंजरी पढ़ने से लगता है कि राजा पहले भी हुए और उनमें सबसे पहला जो राजा था उनका नाम था स्वयंभ मनु पहले राजा मनु से भी पहले नहीं मनु ने व्यवस्था की थी लेकिन मनु शासक भी थे और ऐसा शब्द प्रमाण आपको सत्याग्त प्रकाश के ग्यारहवे समुला से मिल जाएगा कि स्वभाव मनु से लेकर और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने भी मनुस्मृति की भूमिका में मनु को एक शासक के रूप में भी स्वीकार किया है तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि स्वयं मनु का पुत्र इसमें लिखा है स्वयं स्वयं स्वयंभुव मनु का पुत्र मरीचि प्रथम क्षत्री राजा हुआ तो संख्या अड़सठ पे तो स्वयंभव मनु का पुत्र मरीचि ये प्रथम क्षत्र राजा हुआ इसका मतलब ये नहीं था कि उससे पहले मनु राजा के रूप में नहीं थे ये नहीं निकलता है क्योंकि अगर हम अपनी कल्पना करें कि मनु तो एक संविधान निर्माता थे जैसे डॉक्टर अंबेडकर वर्तमान भारत के वो संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं तो वो तो ठीक है राजा नहीं थे वो एक केवल एक संविधान के निर्माण करने वाले ही थे लेकिन मनु के संबंध में ये कल्पना नहीं की जा सकती एक तो शब्द प्रमाण से और दूसरा ये भी है कि अनुमान से भी हम जान सकते हैं कि मनु जब राज धर्म की चर्चा करते हैं ऋषियों से ऋषि लोग उनके पास उनके चरणों में बैठकर के उनसे निवेदन करते हैं कि महाराज हमें राज धर्म का या जीवन में जो जो भी जीने के के जो कर्तव्य हैं, या जो स्त्री पुरुष आचार्य शिष्य या विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में शिक्षा की हम अनिवार्य आवश्यकता समझते हैं तो ऐसी स्थिति में आप हमें विस्तार से इन धर्मों के बारे में बताइए तो राज प्रजा के धर्म बताने से पहले एक तो यह है कि वो शासक तो नहीं थे लेकिन राज प्रजा के धर्मों को तो जानते थे लेकिन शब्द प्रमाण से ये लगता है कि वो भी शासक के रूप में कुछ दिन उस समय की प्रजा के ऊपर राज करते रहे उसके बाद फिर ये मनु का पुत्र मरीचि और फिर आगे के जो राजा हुए हैं और उनमें जो इच्छाकू थे जिनका संबंध राम के वंश से जोड़ के देखा जाता है तो वो जो थे वो छठी पीढ़ी के राजा थे लेकिन स्वामी जी ने वहां भी प्रथम राजा लिख दिया तो प्रथम का अर्थ एक तो ये लिख सकते हैं कि मनु तो थे ही थे मनु तो राजा थे ही लेकिन उनके संबंध में प्रथम शब्द नहीं लिखा महिषि दयान जी ने मनु जी के लिए प्रथम शासक या प्रथम क्षत्रिय राजा या प्रथम स्वयं मनु रा, मनु राजा हुए ऐसा नहीं लिखा लेकिन फिर भी इससे ये पता लगता है कि ठीक है मनु एक राजा तो थे लेकिन काम चलाने के लिए कि भाई कोई ना कोई शासक तो होना चाहिए ना एक तो है कि आपत्तकाल में कहते हैं कि अगर देश के ऊपर कोई संकट खड़ा होता है तो उस समय क्षत्रिय का काम होता है कि वो देश की उस विपन्न अवस्था को वो अपने कर्तव्यों के द्वारा उसको ठीक करे लेकिन आपत्तिकाल में ब्राह्मण के लिए भी आए कि ब्राह्मण भी हथियार उठा ले आपत्ति में ब्राह्मण भी हथियार उठा ले तो ये जो आपत्तकालीन व्यवस्था होती तो इसको कहते काम चलाऊ तो उस समय कोई और शासक नहीं थे मनु जी ही उस समय चूंकि अपने प्रजा के बीच में थे और सबके प्रिय भी थे तो इसलिए कुछ समय के लिए उन्होंने शासन किया होगा और उसके बाद फिर उनका पुत्र फिर इस तरह से जो जो योग्य योग्य सिद्ध हुए उनको राजा के रूप में वो वहां की प्रजा स्वीकार करती रही तो प्रथम शब्द जो है ये प्रथम का अर्थ यहाँ पे यही मानना चाहिए कि जो योग्यता में प्रथम थे बाकी और राजा भी हुए हैं लेकिन वो इतने प्रथम नहीं रहे होंगे जितने प्रथम ये थे यूं तो हर आदमी अपने आप में प्रथम ही समझता है तो इस तरह से हम संगति यहां की लगा सकते हैं दूसरा ये है कि ये संपादक संपादक की भाषण है संपादकीय व्याख्यान है ऋषि ने क्या कहा होगा वो तो उनकी उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि उनकी वीडियो मिल जाए या उनकी सीडी कोई मिल जाए तो हम साक्षात ऋषि के शब्दों को सुन लें ऋषि को व्याख्यान देते हुए देख लें जैसे कि आज सुविधा है उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी तो इसलिए ये भी मान सकते है कि प्रथम शब्द अगर अगर से हम हटा भी दे तब भी कोई ऐसी विशेष बात नहीं होगी ठीक है तो ये यह यहाँ पर जो है इस तरह का मतलब लगता है और ब्रह्मावर्त आर्यवर्त जो है वो एक ही है कल जैसे हम लोग संगति लगा रहे तो हो सकता है ब्रह्मावर्त पहले रहा हो बाद में आर्यवर्त का नामकरण इच्छाकू के समय से बन गया हो ऐसा लगता नहीं है तो ब्रह्माकार थे मतलब जो वेद ज्ञान को या जो ज्ञान में आचरण की प्राथमिकता देने वाले थे उस तरह के लोग यहाँ पर पहले रहते थे लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे उसका विस्तार हुआ फिर बाद में इस ब्रह्मा वर्त को ही आर्यावर्त कहने लगे और ये ऋषि की साक्षी भी है कि जब त्रिविष्ट में यानी तिब्बत में बहुत सारे लोग हुए लेकिन फिर कुछ विद्वान और बुद्धिमान लोगों ने विचार किया कि अब यहां उस तरह का हम जीवन यापन नहीं कर सकते तो इसलिए उन्होंने किसी अच्छे और सुरम्य स्थान की खोज में प्रयास किया तो फिर उनको ये भरतखंड जो है वो अच्छा लगा तो जब से वे यहाँ पर उतरे तभी से इसका नाम आर्यवर्त देश का नामकरण हो गया हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं सर इसमें जो दो तीन बातें आई हैं सबसे पहला राजा मनु ही था राजा हाँ। स्वामी जी ने उपदेश मंजरी में ही लिखा है नवम उपदेश दूसरे अनुदे प्रश्न संख्या कितनी है सत्तर सत्तर अच्छा अच्छा यहाँ गणना करा रहे हैं इक्ष्वाकु यह आर्यवर्त का प्रथम राजा हुआ इक्ष्वाकु की ब्रह्मा से छठी पीढ़ी है पीढ़ी शब्दकार्थ बाप से बेटा यही न समझे किंतु एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी ऐसा जाने या दूसरे शब्दों में एक राजा से दूसरा राजा हम पहला अधिकारी स्वयं भूव मनु था ये प्रमाण मनु के प्रथम राजा होने में जी जी पृष्ठ संख्या अड़सठ के ऊपर जो ये अनुच्छेद है स्वयंभुव मनु का पुत्र मरीचि यह प्रथम क्षत्रिय राजा हुआ यह प्रथम क्षत्रिय राजा की दृष्टि से है महर्षि मनु को ब्राह्मण राजा के रूप में माना जा रहा है हाँ ऐसा कह सकते हैं ठीक बात और इसी से अगले अनुच्छेद के प्रारंभ में लिखा है इसी समय में राजा इक्शवाकू ने इससे पूर्व की अंतिम तीन चार पंक्तियों को देखें तो आर्यावर्त में लोक संख्या बहुत हो गई उसे न्यून करनी चाहिए इसीलिए आर्य लोग अपने साथ मूर्ख शूद्रादी अनार्य लोगों को लेकर विमान उड़ाते फिरते जहाँ कहीं सुंदर प्रदेश देखा कि झट वहीं पर बस जाते इस प्रकार सब जगत के प्रत्येक देश में मनुष्य फैले अब जब ये फैलना शुरू हुए तब इसी समय में राजा इक्ष्वाकु ने विद्वान लोगों को अपने साथ लेकर इस भरतखंड में प्रथम बसाहट की और इसके बाद में आर्यवर्त की सीमाओं को बता रहे हैं भरतखंड के अंतर्गत जो आर्यावर्त है वो तो इस आर्यावर्त का ये इक्शवाकू प्रथम राजा हुआ जो भरतखंड के अंतर्गत है हाँ हाँ मतलब जिसको भरतखंड भरतखंड कहते हैं उसी उसी का नाम आर्यवर्त रहा उसी का नाम तो एक ये भी हमें साक्षी मिल गई कि मनु भी एक शासक के रूप में अपनी प्रजा पर बहुत दिनों तक एक सुव्यवस्थित नियोजित शासन व्यवस्था चलाते रहे और बाद में फिर उन्होंने एक संविधान लिखा कि मैं जब नहीं रहूंगा तो आगे आने वाले राजा हो सकते हो सकता उतने बुद्विमान ना हो तो एक संविधान निर्माण करके हमें जाना चाहिए और और भी बहुत सारे ऋषि हुए हैं कि जिन्होंने राज्य की व्यवस्था कैसे ठीक हो इस दृष्टि से बहुत सारी चीजें उन्होंने भी लिखी जैसे कि स्वामी जी ने भ्रघु संहिता का उदाहरण दिया था तो भ्रघु संहिता को भी हमें देखना चाहिए अगर मान लीजिए पुस्तकालय ना हो तो सभा में मिल सकती है आप में से जो सभा कभी कभी जाते हो तो वहां उनसे पूछा जा सकता है और उनकी अनुमति से कितनी मोटी है कितनी लंबी है केवल संस्कृत में है तो हमारे व्याकरण के विद्वान हैं यहाँ पर तो उनसे हम पढ़ सकते हैं भाई थोड़ा सा हाफ हमारा मार्गदर्शन करें और अगर हिंदी और संस्कृत दोनों में है तो तो भी कोई चीज ना समझ में आए तो विद्वानों से सहायता ली जा सकती है तो भ्रभु संहिता को भी पढ़ना चाहिए क्योंकि स्वामी जी ने इसका नामकरण किया इसका नाम लिया और ऐसी सांग दर्शन के ऊपर एक भागुरी मुनि भाष की चर्चा स्वामी जी करते हैं वो अपनी उपलब्धि नहीं होता है तो सांग सांख दर्शन पर एक मिनट में सांग दर्शन पर भागुरी मुनि भाषा अगर हमें मिल जाता तो हो सकता है कि स्वामी जी की दृष्टि से वर्तमान या जो जिन्होंने सांग दर्शन के ऊपर अपना भाषा लिखा उनसे कहीं उत्कृष्ट सिद्ध हो सकता था लेकिन वर्तमान में उपलब्धि नहीं स्वामी जी के समय में जरूर रहा होगा वो तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो है वो काल के द्वारा खा लिए गए या काल कबलित हो गए ऐसा कह सकते हैं हाँ बहन जी कुछ कह रही थी आवाज सुनी तो मांग दे दीजिए थोड़ा उनको भेगु संहिता जानकारी, जानकारी तो जब देना जब वो ग्रंथ हमारे पास हो हमारे पास वो ग्रंथ है ही नहीं इसलिए जानकारी देने में हम आगे के बाद इन्ह पूरा कर दिया लेकिन फिर भी स्वामी जी स्वामी जी कहते हैं ना स्वामी जी कहते हैं कि राजनीति के संबंध में भ्रघु संहिता में भी इस तरह की व्यवस्था लिखी है तो इससे पता लगता है कि भ्रघु संहिता जो है वो राजनीति से संबंधित व्यवस्था का वर्णन करती है इसे ये हम निकाल सकते हैं संक्षेप में और बाकी अगर ग्रंथ मिल जाता है तो उसका लाभ लेंगे हम लोग हम ही तो पढ़ेंगे ग्रंथ और कौन पढ़ेगा कहाँ देखा था उड़ीसा में संस्कृत में देखा था या उड़िया भाषा में अच्छा अच्छा हाँ तो उसको तो अपने यहाँ देखा जा सकता है कोई भी आप में से जाकर के वहां पर पता कर सकते हैं नहीं तो चौखम्बा वालों के यहाँ से शायद मिल सकती है चौखम्बा वालों के यहाँ से मिल सकती है और उसको हम पुस्तकालय के नाम से मंगवा सकते हैं आपने पढ़ी उसको थोड़ा सा अच्छा अच्छा तो आपने संस्कृत में वो आ, आ, लगा लिया तात्पर्य कि यहाँ पर ये विषय लिखे गए और आचार्य उसमें अधिकतर क्या कहते हैं पौराणिक लोग जैसे ज्योतिष हाँ जो देखते है ना ज्योतिष के हिसाब से वो है नहीं वो तो फिर देखनी पड़ेगी की, की राजनीति का वर्णन वहां बहा, कहा तक है, है न उसमे जी, उसमें, जी। जो नहीं मतलब हम ये कह सकते हैं स्वामी जी ने जिस भृगु संहिता का नाम लिया है ना अगर वो मिल जाती तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि राजनीति का वर्णन भी इसमें है या नहीं या पूरा ज्योतिष का ज्योतिष ही है वो पूरा ज्योतिष है जी थोड़ा, आ, तो, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिलेगा नहीं तो पूरा सारे, सारे अभी तो आप स्वयं कर रहे थे की राजनीति का भी कुछ वर्णन पूरा ज्योतिष है उसमें है थोड़ा थोड़ा है तो फिर ये परस्पर विरोधी चर्चा हो गई ना या तो ये कहेंगे ज्योतिष अधिक है राजनीति थोड़ी है राजनीति अधिक है ज्योतिष थोड़ी है जी नहीं भाई पहले नहीं वही कह रहे थे अब तो बाद में वही कह रहे हैं राजनीति काम है लेकिन जो ज्योति से पूरा मतलब थोड़ा राजनीति का भी उसमें आया जी जी हाँ तो उसको उसको देखा जा सकता है ठीक है जी जीभूपरो अच्छा अच्छा इसी दृष्टि से जो मनुस्मृति मिलती है उसको कुछ लोग भ्रभुपरोक्तम भी मानते हैं मतलब एक ऐसी भी मनुस्मृति थी जो भ्रभु है हाँ। तो उसको कहने चाह रहे होंगे भृगु संहिता क्योंकि मनुसं... मनुस्मृति को भी मनुसंहिता नाम से भी कहा जा सकता है जी जी हाँ तो उसमें आ, या तो ये है कि भृगु संहिता अर्थात मनुस्मृति अगर ऐसा है तो फिर तो हमें खोज करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो मनुस्मृति तुम्हारे पास है ही फिर भी उसको देखा जा सकता है ठीक है चले आगे हाँ जी वो, जो देख हाँ जब ये उधर जाएंगे तब इनसे मंगवाई जा, जा सकती है था। था। थासे था। थासे था। हाँ कोई कोई सार्थक बात हो तो पूछिए नहीं तो नहीं। हाँ कहाँ तक हो गया था कलोचित उत्पत्ति ओम, ओम, एक इकू राजा हुआ तो वह इससे नहीं कि राजकुल में वह उत्पन्न हुआ था अथवा उसने बलात्कार से राज यह और आगे पढ़िए यह पूरा नहीं हुआ था तो मुझे लगा पढ़िए पढ़िए आगे पढ़िए किंतु सारे लोगों ने उसे उसकी योग्यता अनुकूल राज्यसभा में अध्यक्ष स्थान पर बैठाया उस समय सारे लोग वैदिक व्यवस्था व्यवस्थानुकूल चलते थे ने अपनी संहिता, भृगु जी ने अपनी संहिता में यह सब व्यवस्था प्रकट की है और यह ग्रंथ श्लोकात्मक है इससे श्लोक बनाने का आरंभ वाल्मीकि जी ने किया यह कहना कितना संयुक्त है सो देखो इस व्यवस्था के संबंध में मनु के सातवें व सातवें आठवें व नवे अध्यायों में जो राज्यों की व्यवस्था बतलाई है उसे देखो केवल अकेले राजा ही के हाथ में किसी प्रकार का हुक्म चलाने की शक्ति ना थी वह तो केवल राज्यसभा में अध्यक्ष का अधिकार चलाता रहता तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर स्वामी जी कहते भृगु जी ने अपनी संहिता में ये सब व्यवस्था प्रकट की है और ये ग्रंथ श्लोकात्मक है ठीक है तो श्लोकात्मक तो मनुस्मृति भी है यहाँ तो कोई विशेष हेतु नहीं आया इससे श्लोक बनाने का आरंभ वाल्मीकि जी ने किया कहते हैं कि इस भृगु संहिता से श्लोक बनाने की जो प्रक्रिया है वो वाल्मीकि जी ने ली ली होगी जरूर ली होगी क्योंकि बिना किसी से सीखे तो इस इसलोक क्या एक भी आदमी नहीं कह सकता है और कहते हैं कि ये कहना कितना संयुक्त है कितना यानी युक्ति युक्त है सो देखो क्या देखना है इस व्यवस्था के संबंध से मनु के सातवें व आठवें नवे अध्यायों में जो राज्य व्यवस्था बतलाइए उसे देखो यानी मनुस्मृति का जो सातवा आठवां नौवा अध्याय है लगभग इन्हीं तीन अध्यायों में से स्वामी जी महाराज ने सत्याार्थ प्रकाश का छठा समोल्लास लिखा है लगभग अधिकांश लोक मनुस्मृति के है उसमें सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में तो कोई विस्तार से अगर देखना चाहता है तो मनु मनु जी के साथ में आठवें नौवे अध्याय को विस्तार से देखा जा सकता है लेकिन स्वामी जी ने भी काफी श्लोक दिए है उस छठे समोल्लास में लेकिन फिर भी उसको और देखा जा सकता है तो कहते हैं कि वो हाँ हाँ हाँ कहिए कही ये जो तो बाल्मीकि जी वाली बात आई है जी यहाँ पर वाल्मीकि जी ने किया या कहना कितना संयुक्त है मतलब ये संयुक्त है बोल के नहीं दिखा रहे हैं अभी तो ये कितना संयुक्त है शो देखो तो अर्थात वो संयुक्त नहीं है क्योंकि वाल्मीकि जी से भी पहले ही मनो ने श्लोक बना चुके थे इसलिए वाल्मीकि जी ने पहले बनाया ऐसा नहीं है ये कहना चाह रहे ये श्लोक बनाने का आरम्भ वाल्मीकि जी ने किया इससे किस से नहीं ऐसी हेतु से इस हेतु से हे ये कहना कितना संयुक्त है तो इसका आप क्या अर्थ लगा रहे हैं ये मतलब श्लोक बनाने का आरंभ वाल्मीकि जी ने किया यह कहना कितना संयुक्त है अर्थात है ही नहीं इससे सब भी जोड़ो ना आप हाँ इससे इससे मतलब मनु जी ने पहले बनाया इस कारण से ये कहना की वाल्मीकि जी ने मनु जी ने अथवा प्रभु ने हाँ। चलो दोनों लेते हैं इससे मनुजी ने या प्रभु ने हाँ। चूंकि मनुजी ने और हाँ, जी ने पार पहले पार ही श्लोक बनाना आरंभ किया था उन्होंने सर्वप्रथम श्लोक बनाया था इसलिए हाँ। ये कहना कि वाल्मीकि ने पहले किया ऐसा कथन कितना स युक्त आप देखिए अर्थात युक्ति युक्त नहीं है ये कहना चाह रहे हैं हाँ मतलब मनु से पहले ही वाल्मीकिजी से पहले मनुजी ने श्लोक बनाया पहले बनाया था वो नहीं।, नहीं पहले की बात नहीं कह रहा हूँ मैं मगर नहीं बगर, नहीं मनु जी के श्लोकों को पढ़ करके उसकी दिक्कत नहीं, उस नहीं।, ऐसा नहीं। बात जी नहीं बालमी तो पहले हुए वाल्मीकि तो बाद में हुए ना हाँ वही कहना चाह रहा हूँ हाँ। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि श्लोक बनाने की जो परंपरा है वो बाल्मीकि से शुरू हुई ऐसा लोग कहते हैं हाँ, हाँ, हाँ। तो तो क्योंकि आदि कवि कहा जाता है हाँ, ये तो तो उसके लिए आता है कि वो कहीं जा रहे थे तो किसी बहले ने किसी मतलब पक्षी को मार दिया तो कौन पक्षी को माँ तो माँ निषाद गतिष्ठम हाँ तो इस श्लोक से उन्होंने श्लोक बनाना प्रारंभ किया था और यहीं से श्लोक की परंपरा प्रारंभ हुई ऐसा कुछ लोग कहते हैं लेकिन इससे भी पहले मनोजी श्लोक बना चुके थे मतलब आ, ये ये ठीक ये है ये, थीक, ये, थीक, ये ये कहना आगे कहते हैं कि केवल अकेले राजा ही के हाथ में किसी प्रकार का आदेश या हुक्म चलाने की शक्ति नहीं थी वो तो केवल राज्यसभा में अध्यक्ष का अधिकार चलाता था यानी जैसे आज भी राजा जो चाहे सो नहीं कर सकता है आज जो ये लोकतांत्रिक प्रणाली जो अपनी चल रही है हालांकि इसमें पक्षपात बहुत करते हैं ये तो एक कह सकते हैं कि वैदिक व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी जैसे विद्यार्य सभा राज सभा और धर्म सभा तो तीनों सभाएं मिलकर के राज्य शासन का प्रबंध करती थी और विद्यारी सभा का एक ज्ञान का क्षेत्र था राजारी सभा का पूरा सेना सहित और राज्य की व्यवस्था सुरक्षा कानून और ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो राजारी सभा के हाथ में थी तो ये तीनों जो सभाएं होती थी इन तीनों सभाओं में अलग अलग सभापति हुआ करते थे जैसे राजारी सभा का सभापति अलग फिर इस उसका विद्यारी सभा का अलग धर्मारी सभा का अलग लेकिन धर्मारी सभा हो या राजारी सभा हो इनका सभापति भी सभा के अधीन होता था सभा के अधीन होता था और सभा इनके अधीन होती थी सभापति सभा के अधीन होता था और सभा इनके अधीन होती थी और इनमें बीच जो यूं कह सकते हैं कि जो राजारी सभा है वो राजारी सभा सभापति होता होगा प्रकार में इसको और अच्छी तरह से देख सकते हैं मुझे पूरा ठीक से याद नहीं तो तीनों सभाओं का जो मुख्य सभापति है वो राजारी सभा का सभापति होता होगा लेकिन ये जो सभाएं है जो अलग अलग बनी ये सभा राजा के अधीन थी और राजा के सभा के अधीन थी यानी दोनों एक दूसरे से मिलकर के सम्मति लेकर के ही राज की व्यवस्था या शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए या धर्म का प्रचार किस तरह से होना चाहिए इन सबकी व्यवस्था ये तीनों सभाएं मिलकर के कर, मिलकर के किया करती थी तो इस दृष्टि से यहां पर कह रहे हैं कि किसी एक राजा को अपनी मनमानी चलाने की छूट नहीं मिलती थी कि जो चाहे सो राजा करे और प्रजा बिचारी लुटती रहे पिटती रहे और कोई उसकी सुनने वाला नहीं उसको न्याय नहीं हालांकि आज ऐसी ही व्यवस्था अधिक है कि कुछ राजा ऐसे हुए हैं कि जो भयंकर पक्षपात से चलते हैं और एक पक्ष को या एक वर्ग को विशेष सुविधाएं देते हैं और जो दूसरा वर्ग है उसकी हानि होती है उसके ऊपर अत्याचार होता है लेकिन उस दूसरे वर्ग की कोई सुनवाई नहीं करते तो ये पक्षपात वोटों तो को लेकर के बहुत बड़ा ये एक प्रकार से आधार लेकर के और एक वर्ग को, को बिल्कुल उपेक्षित समझा जाता है दूसरे वर्ग को समृद्ध किया जा रहा है तो ये व्यवस्था जो है ये वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है ये व्यवस्था तो कहते कि राजा ने अपने हिसाब से बना लिए है और राजा भी कोई वैदिक तो है नहीं वो भी अपने हिसाब से वोटों के लालच में दूसरा पहला वर्ग जो चाहता है सो कर देता बिना सोचे विचारे क्योंकि इनकी आत्माओं में कोई पवित्रता या कोई न्याय व्यवस्था या कोई ईश्वर या कोई धर्म इसकी तो कोई धारणा ही नहीं है इनकी कोई कल्पना ही नहीं है इन, लो, इन लोगों के अंदर इसलिए स्वामी दयानंद जी चाहे वो आचार्य के बारे में लिखते हों चाहे शिष्य के बारे में विकते हो राजा के बारे में विकते हो मंत्री के बारे में कुछ कहते हो या किसी के बारे में जब स्वामी जी उनके कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं तो विशेषण लगाते हैं धार्मिक राजा धार्मिक आचार्य धार्मिक शिष्य धार्मिक मंत्री धार्मिक धार्मिक लगाते हैं क्योंकि इसके बिना कोई व्यवस्था ठीक से चल ही नहीं सकती जनता परेशान रहेगी राजा परेशान रहेगा अराजकता होगी लोग, लोगों की उन्नति नहीं होगी या जिसके प्रति राग है उसके प्रति बहुत ज्यादा वो मतलब सुख सुविधा दे देगा और वो बलवान लोग जो हैं फिर दूसरे दुर्बल पक्ष को खाते रहेंगे उनको लूटते रहेंगे और उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, नहीं होता है तो इस दृष्टि से ये जो व्यवस्था वर्तमान में जो है ये वास्तव में कोई वैदिक राजा की व्यवस्था नहीं है लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था रही होगी जैसे राम के राज में बताते हैं कि इस तरह की सुंदर व्यवस्था थी जिसे लोग आज भी याद करते हैं राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गये गयेऊ सब शो कि तो तो राम के राज में त्रिलोका यानी तीनों लोग जो है वो प्रसन्न हो गए राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गयेऊ सब शो सभी लोग हर्षित हो गए प्रजा हर्षित हुई प्रसन्नचित हुई और उनके अंदर के सारे शोक संताप जो है वो सब के सब उनके अंदर से निकल गए यानी प्रजा में पूरी तरह से एक प्रसन्नता और एक समृद्धता और न्याय पूरी तरह से राम ने अपने राज्य में उसका विस्तार किया था और ऐसा ही राज राजपति के बारे में भी आता है नामे स्तनो ना जनपद न कदरियो न मध्यपा कोई शराबी नहीं है कोई मदरिया मदरिया बोलते है ना कदरिया कदरिया कोई कंजूस नहीं है कोई चोर नहीं है है नाना और क्या है हा ना कोई व्यापचारी पुरुष है तो व्यवचारिणी स्त्री कहाँ से होगी हो ऐसा कोई हमारे राज में नहीं दिखाई देता जो अग्निहोत्र ना करता हो अग्निहोत्र करने वाले सारे हैं तो ये राजा अशुपति जी ने भी कभी इस देश के अंदर जो व्यवस्था चलती तो उनके संबंध में उन्होंने बड़ी अच्छी घोषणा की है तो आज का विषय यही समाप्त करते हैं बाकी चर्चा कल शांति पाठ ओम तो